शिवपुराण रुद्र संहिता वहां आई हुई युतियों ने भी वर के मनोहर रूप की भूरी भूरी प्रशंसा की वे बोली गिरिराज नंदनी शिवा धन्य है धन्य है कुछ कन्याएं कहने लगी दुर्गा तो साक्षात भगवती है कुछ दूसरी कन्याएं महारानी मेना से बोली हमने तो कभी ऐसा वर नहीं देखा है और न कभी ध्यान में ही ऐसे वर का अवलोकन किया है इन्हें पाकर गिरिजा धन्य हो गई भगवान शंकर का बहरूप देखकर समस्त देवता हर्ष से खिल उठे श्रेष्ठ गंधर्व उनका यश गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगीं बाजा बजाने वाले लोग मधुर ध्वनि में अनेक प्रकार की कला दिखाते हुए आदरपूर्वक भांति भांति के बाजे बजा रहे थे हिमाचल ने भी आनंदित होकर द्वारोचित मंगलाचार किया समस्त नारियों के साथ मेरा ने भी महान उत्सव मनाते हुए वर का परिछन किया फिर वे प्रसन्नता प्रसन्नतापूर्वक घर में चली गई इसके बाद भगवान शिव अपने गणों और देवताओं के साथ अपने को दिए गए स्थान दरवासे में चले गए इसी बीच में गिरिराज के अंतपुर की स्त्रियां दुर्गा को सांस ली कुल देवी की पूजा के लिए बाहर निकली वहां देवताओं ने जिनकी पल के कभी नहीं गिरती थी प्रसन्नतापूर्वक पार्वती को देखा उनकी अंग कांति नील अंजन के समान थी वे अपने मनोहर अंगों से ही विभूषित थी उनका कटाक्ष केवल भगवान त्रिलोचन पर ही आदरपूर्वक पड़ता था दूसरे किसी पुरुष की ओर उनके नेत्र नहीं जाते थे उनका प्रसन्न मुख मंद मुस्कान से सुशोभित था वे कटाक्ष पूर्ण दृष्टि से देखती थी और बड़ी मनोहरनी जान पड़ती थी उनके केशों की चोटी बड़ी ही सुंदर थी कपोलों पर बनी हुई मनोहर पत्र उनकी शोभा बढ़ाती थी लड़ाट में कस्तूरी की वेदी के साथ ही सिंदूर की बिंदी शोभा दे रही थी वक्षस्थल पर श्रेष्ठ रत्नों के सारभूत हार से दिव्य दिप्ति छिटक रही थी रत्नों के बने हुए केयूर वलय और कंकड़ से उनकी भुजाएं अलंकृत थी उत्तम रत्नमय कुंडलों से उनके मनोहर कपोल जगमगा रहे थे उनकी दंत पंक्ति मणियों तथा तो रत्नों की प्रभा को छीने लेती थी और मुख की शोभा बढ़ाती थी मधु पूरित अधर और ओष्ठ बिंब फल के समान लाल थे दोनों पैरों में रत्नों की आभा से युक्त नहावर शोभा देता था उन्होंने अपने एक हाथ में रत्नजटित दर्पण ले रखा था और उनका दूसरा हाथ क्रीड़ा कमल से सुशोभित था उनके अंगों में चंदन अगर कस्तूरी और कुमकुम का अंगराग लगा हुआ था पैरों में पायदे बज रहे थे और वे अपने लाल लाल तलुओं के इस कारण बड़ी शोभा पा रही थी समस्त देवता आदि ने जगत की आदि कारण पार्वती देवी को देखकर कर भक्तिभाव से मस्तक झुका सहित उन्हें प्रणाम किया त्रिलोचन शिव ने भी बड़ी प्रसन्नता के साथ कनखियों से उन्हें देखा और उनमें सती की आकृति देखकर कर अपनी विरह वेदना को त्याग दिया शिवा पर आखें गड़ा भगवान शिव उस समय सब कुछ भूल गए उनके सारे अंगों में रोमांच हो आया वे हर्ष का अनुभव करते हुए गौरी की ओर देखने लगे गौरी उनकी आंखों में समा गई थी इधर काली पुरी से बाहर आकर अंबिका देवी की पूजा करने के पश्चात ब्राह्मण पत्नियों के साथ पुनः अपने पिता के रमणी भवन में लौट आई भगवान शंकर भी मुझ ब्रह्मा विष्णु तथा देवताओं के साथ हिमाचल के बताए हुए अपने नियत स्थान पर प्रसन्नतापूर्वक गए वहां गिरिराज के द्वारा नाना प्रकार की सुंदर समृद्ध से सम्मानित हुए वे सब लोग सुखपूर्वक ठहर गए और भगवान शिव की सेवा करने लगे